प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा जब स्वरूप विषय ज्ञान एक ही है तो अलग अलग ज्ञानियों की प्रवृत्तियों में भेद क्यों देखा जाता है सबकी स्थिति एक ही तत्व में है तो उसमें दिखने वाले भेद का हेतु तो क्या होगा समाधान पहले तो यह समझ कर रखना चाहिए कि ज्ञानी जिस स्वरूप में स्थित है वह अक्रिय है या सक्रिय स्वरूप तो अक्रिय है फिर ज्ञानी कहाँ चेष्टा कर रहा है यदि कहो ज्ञानी का शरीर चेष्टा करता दिखता है तो विचार करो कि जिस शरीर के साथ जिसकी अहमता ममता का संबंध है वही उसका शरीर है ज्ञानी का शरीर के साथ अहमता ममता का संबंध ही नहीं है अतः ज्ञानी का शरीर है ऐसा हम परमार्थ दृष्टि से तो नहीं कह सकते पर व्यवहार में कहते हैं व्यवहार में ज्ञानियों के शरीर की चेष्टा भिन्न भिन्न देखी जाती है ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक शरीर को चलाने वाली प्रकृति भिन्न भिन्न है परंतु वह प्रकृति भी ज्ञानी के दृष्टि से बाधित है ज्ञानी के दृष्टि में तो इंद्रिय भी गुण है विषय भी गुण है गुणागुणेश वर्तन थे गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं पर प्रकृति के भेद से शरीर के व्यवहार में दूसरों को भेद दिखता है अब शंका हो सकती है कि यदि प्रकृति राजस या तमस रही तो उसको ज्ञान कैसे हो गया पंचदशी के अनुसार प्रतिबंधों वर्तमानों विषयाशक्तिरव प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञानंद्यम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह यही ज्ञान में प्रतिबंध है इन्हीं को आगम में तीन वासनाएं मानते हैं पहला अपराध वासना दूसरा काम वासना तीसरा कर्म वासना जैसे हमको पद पदार्थ का ज्ञान है तो घट कहने से तुरंत घट का ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे ही तत्वम पदार्थ का जिसे ज्ञान है और शोधन प्रक्रिया का भी ज्ञान है उस तत्वम शब्द सुनते ही तुरंत अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं इसमें सबसे बड़ा प्रतिबंध है विषयाशक्ति हमारा जगत के विषयों से राग द्विषात्मक संबंध बना हुआ है वह हमारे चित्त के बड़े अंश को बाहर खींच लेता है इसलिए वस्तुतः हमसे श्रवण ही ठीक से नहीं हो पाता वेदांत श्रवण का अर्थ है संपूर्ण वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य निर्धारण यही नहीं हो पाता इस निर्धारण के लिए चित्त की जितनी एकाग्रता होनी चाहिए वह शक्ति के कारण नहीं हो पाती इसी प्रतिबंध को आगम में काम वासना कहा है दूसरा प्रतिबंध है प्रज्ञा मंद्य पूर्व जन्म और इस जन्म में भी उपासना न होने के कारण बुद्धि में योग्यता नहीं रहती बुद्धि इतनी मोटी है कि सूक्ष्म विषयों को पकड़ती नहीं इसको आगम में कर्म वासना कहा है तीसरा प्रतिबंध है कुतर्क एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें विषया शक्ति का प्रतिबंध भी थोड़ा है कर्म वासना बिल्कुल नहीं है और बुद्धि बहुत तेज है जिसकी बुद्धि तेज नहीं है उसमें तो विषया शक्ति को बिल्कुल मिटा ही एकाग्रता बन सकती है पर जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वह तो कुछ आसक्ति रहते भी थोड़ी एकाग्रता से सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को पकड़ सकता है पर यदि ऐसी बुद्धि के साथ अहंकार रूपी दोष रहता है तब वह समझने में कम और काटने में ज्यादा प्रवृत्त होती है इसलिए वहां तत्व ग्राहित ग्राहिता नहीं हो पाती इस प्रतिबंध को अपराध वासना कहते हैं यह प्रतिबंध कैसे दूर हो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्य आदि ग्रंथ रचनाएं हैं जब इनको पढ़ता है तो उसको लगता है कि मेरी बुद्धि इनके सामने कुछ भी नहीं है तब उसकी बुद्धि समर्पित हो जाती है जब ऐसी बुद्धि श्रद्धा समर्पित होती है तो उसे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता झट से ज्ञान स्फुरित हो जाता है और इतना सुदृढ़ हो जाता है कि यह व्यवहार आदि उसको कुछ भी स्पर्श नहीं करते जैसे जनकादि का हुआ ऐसे ज्ञानी की चेष्टा प्रायः अलग ही प्रकार की होती है कई बार उसकी चेष्टाएं हमें शास्त्र विरुद्ध या असंयमित भी दिख पड़ सकती है पर उसका उनसे कोई स्पर्श नहीं होता इसलिए कुछ ज्ञानियों की चेष्टाएं इस प्रकार की हो सकती है दूसरे किसी साधक में अपराध वासना नहीं है पर काम वासना है वह विषयों में दोष दर्शन यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा उपासना आदि के द्वारा धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करता है एकांत में रहकर साधना करता है और धीरे धीरे विषया शक्ति को तोड़ देता है तब उसमें ज्ञान उद्भूत होता है ऐसे ज्ञानी के एकांतवास, व सम दम ध्यान इत्यादि प्रकृति हो जाती है इसी प्रकृति से उसकी चेष्टाएं होती है जो प्राय शास्त्रीय एवं सात्विक ही होती है ऐसा ज्ञानी ही साधक के लिए आदर्श है साधक के लिए जनकादि आदर्श नहीं है तीसरा साधक जिसकी बुद्धि में पद पदार्थ समझने की योग्यता ही नहीं उसमें कर्म वासना रूपी प्रतिबंध है उसके लिए देवता की सेवा संत सेवा गुरु सेवा इत्यादि को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है एक जन्म में आए या अनेक जन्मों में उसकी बुद्धि में योग्यता महापुरुषों की सेवा से ही आएगी तीन प्रकार के प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए ये तीन प्रकार के साधन बता दिए इस प्रकार जो साधनाकालीन अभ्यास है उसी अभ्यास के अनुसार ज्ञानी की प्रकृति बन जाती है उसी प्रकृति से ज्ञानी के शरीर की चेष्टा होती है इसलिए चेष्टा का ज्ञानी से संबंध न होने पर भी तथा सभी ज्ञानियों का ज्ञान एक होने पर भी उनके व्यवहार में भेद दिखाई देता है